पातंजल योग प्रदीप साधन सूत्र 18 संगति अब दृश्य का स्वरूप उसका कार्य तथा प्रयोजन बतलाते हैं प्रकाश क्रिया क्रियास्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगाप वर्गा दृश्यम प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है भोग और अपवर्ग जिसका प्रयोजन है वह दृश्य है व्याख्या सत्व रजस और तमस ये तीनों गुण और जो कुछ इनसे बना है वह दृश्य है गुणों का धर्म प्रकाश सत्वगुण का प्रवृत्ति क्रिया चलना रजोगुण का और स्थिति रोकना तमोगुण का स्वभाव है ये तीनों प्रकाश क्रिया स्थितिशील गुण परिणामी और परस्पर संयोग विभाग वाले हैं तथा विवेक ख्याति रहित पुरुष के संग संयुक्त रहते हैं अर्थात स्वस्वामी भाव भोग भोगत्व भाव संबंध रखते हैं और विवेक ख्याति वाले पुरुष से विभक्त हो जाते हैं ये तीनों गुण साम्यावस्था को प्राप्त हुए प्रधान प्रकृति अव्यक्त कारण रूप से रहते हैं और विषमावस्था में परस्पर अंग अंगी भाव से मिले हुए व्यक्त कार्यों को उत्पन्न करते हैं अर्थात जब सात्विक प्रकाश रूप कार्य उत्पन्न होता है तब सत्वगुण अंगी मुख्य होता है अन्य दोनों रजोगुण और तमोगुण अंग गौड़ होते हैं इसी प्रकार जब राजस तथा तामस कार्य उत्पन्न होते हैं तब रजोगुण तथा तमोगुण अंगी और अन्य दोनों गुण अंग होते हैं अंग अंगी भाव से मिले हुए रहने पर भी इनकी शक्तियाँ भिन्न भिन्न ही रहती हैं अतः सब कार्य विलक्षण होते हैं मिलकर कार्य करने से ही ये तीनों गुण तुल्य जातीय अतुल्य जातीय कार्य को आरंभ करते हैं अर्थात रूप सात्विक कार्य के आरंभ काल में सत्वगुण तुल्य जातीय और अन्य दोनों रजोगुण और तमोगुण अतुल्य जातीय होते हैं है। इसी प्रकार सत्वगुण की अपेक्षा से प्रकाश तुल्य जाती और अन्य दोनों गुणों की अपेक्षा से अतुल्य जाती है इसी से रजोगुण और तमोगुण के संबंध में जान लेना चाहिए जहाँ जो तुल्य जाती है वह उपादान कारण है और जो अतुल्य जाती है वह सहकारी कारण है दिव्य शरीर उत्पन्न करने के समय गुण प्रधान मुख्य होता है और रजोगुण तमोगुण गौड़ सहकारी होते हैं मनुष्य शरीर उत्पन्न करने के समय रजोगुण प्रधान होता है और अन्य दोनों गुण गौड़ होते हैं और त्रिय कीट पशु आदि शरीर उत्पन्न करते समय तमोगुण प्रधान होता है और अन्य दोनों गुण गौड़ होते हैं इस प्रकार जिस गुण का कार्य उत्पन्न होता है वह गुण प्रधान हुआ उदार होता है और अन्य दो गुण सहकारी कारण होने से प्रधान गुण के अंतर्गत सूक्ष्म रूप से रहते हैं और व्यापार मात्र में अनुमान से जाने जाते हैं इस प्रकार ये तीनों गुण गौर प्रधान अंगांगी भाव से मिले हुए केवल पुरुषार्थ अर्थात पुरुष के भोग अपवर्ग के प्रयोजन साधने के लिए अयस्कांत मणि के तुल्य पुरुष की सन्निधि मात्र से कार्यों का उत्पादन करते हैं ऐसे धर्मशील गुणों की साम्यावस्था ही प्रधान है और यही दृश्य कहा जाता है